शन्नो सत्यस्य सुयमस्य श शन्नो भग शस्त अस्तु शन्नो सत्य शम शसारो न नो हमारे समकल्याणकारी भग ऐश्वर्य हो बेस प्रशंसा सम कल्याणकारी होबे पुरंधी अस्तु पुरंधी हमको धारण करने वाले शक्ति कल्याणकारी होवे कल्याणकारीतुराय हमारा हमारी संपत्ति या धन संपत्ति जो भी है हमारे लिए कल्याणकारी होवे सत्य से सुयम से सत्य का और सुयम का संयम का इन दोनों की जो प्रशंसा है वो भी हमारे लिए कल्याणकारी हो गई अरयमा समना न्यायकारी हमारे लिए कल्याणकारी हो और पुर्जात पहले से होया हुआ यानी प्रथम होया हुआ पहले से समर्थ होया हुआ जो है वो हमारे लिए कल्याणकारी हो दो बातें हैं इसमें दो साधनों के लिए कहा गया है कल्याणकारी होवे एक तो हो व्यक्ति है और दूसरा धन है साधन है पदार्थ पहला है चन्नो भग कहते हैं ऐश्वर्य को तो यहां पर एक तू ऐश्वर्य लिया है और फिर ऐश्वर्य के साथ ऐश्वर्य का जो स्वामी है भाग मतलब आप और आपका दिया हुआ ऐश्वर्य ईश्वर को भी यहां भाग से लिया है ईश्वर प्रदत्त जो हमारे पास साधन है जो कुछ भी सारा संसार ये ऐश्वर्य है तो दोनों हमारे लिए कल्याणकारी हो वैसे भाग्य ऐश्वर्य जो वस्तु है साधन है हमारे लिए कब कल्याणकारी होते हैं एक तो है उसके पीछे उसका अपना स्वरूप खाने का पीने का पहनने का जो कुछ भी है उस पदार्थ का एक तो अपना स्वरूप होता है एक तो उसकी अपेक्षा होती है हमारे लिए अनुकूलता होने में और दूसरी चीज है उस पदार्थ का संबंध किसी न किसी के साथ रहता है वो किसी न किसी का होता है एक तो पदार्थ का अपना व्यक्तिगत गुण और दूसरा है वो पदार्थ किसी न किसी के अधीन होता है यानी उसका जो स्वामी है दोनों की अनुकूलता जब होगी तब पदार्थ से सुख पूरा मिलेगा जितना भी संभव है अन्यथा दो में से एक भी गड़बड़ है तो पूरा नहीं मिलेगा सुख चोर को डाकू को बाकी जो जितने लोग हैं इन लोगों को भी संपत्ति से सुख तो होता है ना लेकिन उतना सुख नहीं होता है जितना कि कमाए हुए को अपने हाथ से न्यायपूर्वक जो इकट्ठा किया है कम भले ही हो लेकिन उसको जितना सुख होता है लुटेरे को नहीं होता है यद्यपि सर्वथा सुख का भाव नहीं होता है लूट करके चुरा करके किसी ने मान लो आम है या और कुछ है खीर है किसी के यहाँ से चुरा करके अब वो खाएगा तो मीठा लगेगा नहीं लगेगा हैं लगेगा लगेगा है? लगे लगे ना पेट भी भरेगा उसका तो सारा कुछ होगा लेकिन उतना नहीं होगा आते समय भी स्वाद भी आ जाएगा उसका पेट भी भर जाएगा सारा कुछ होगा लेकिन फिर भी जो शांति होनी चाहिए ना सुख जो होना चाहिए पूरा तृप्ति जिसको कहेंगे वो नहीं होगी उसकी कारण ये होता है कि वस्तु के साथ साथ उसकी हमें अनुकूलता चाहिए भोगने के लिए वस्तु जो है उसको भोगना भोगने के लिए जो साधन है ना साधन भी हमारे पास स्थिर होने चाहिए जिस वातावरण में जिस परिस्थिति में वो भोगा जाएगा वो भी चाहिए जहां आप भोजन कर रहे हैं तो वो स्थान चाहिए अनुकूल कोई भागम भाग में तो उतना अच्छा नहीं लगेगा ना भोजन कितना ही हो तो ऐसे ही कोई व्यक्ति लूटने के लिए हो तैयार छीनने के लिए हो झपटने के लिए हो तो भी भोजन से उतना सुख नहीं मिलेगा ऐसे तो ही उत्तम से उत्तम भोजन तो चाहिए लेकिन उसको खाने के लिए वातावरण भी चाहिए वातावरण के बिना उसका सुख उतना नहीं आएगा तो ये जो वातावरण होता है वो उससे अतिरिक्त है गुण उसका नहीं है वस्तु का नहीं है भाग का मतलब होता है केवल ऐश्वरीय वस्तु लेकिन जो कल्याणकारी यहाँ बता रहा है ना कि अपने आप में वैसे ऐश्वर्य होता ही कल्याणकारी अकेले उससे दुख नहीं होता है वो तो सुख के लिए ही होता है ना दो क्यों होगा लेकिन उसमें क्या होता है और अपेक्षा रहती है वो कल्याणकारी होगा फिर वो अपेक्षाएं अगर दोनों पूरी हो जाती है तब वो वस्तु पूरा कल्याण करेगी नहीं तो नहीं करेगी तो यहां पर भी कहा गया है कि भग अर्थात जितने भी संसारिक साधन हैं ये हमारे लिए कल्याणकारी हो अर्थात दोनों ही चीजें उपलब्ध होनी चाहिए ये वस्तु भी हमको उपलब्ध हो और इसका जो स्वामी है उसकी अनुकूलता भी चाहिए आज्ञा भी चाहिए कोई व्यक्ति हमको प्रसन्नता से देता है अब वो चीज लेने में हमको वो रहती है ना निर्भयता रहती है और अच्छी प्रकार से उसका फिर हम प्रयोग कर पाते हैं स्वतंत्र होकर के उसने कह दिया ठीक है आप इसका प्रयोग करो अब अब हम करेंगे लेकिन उसने नहीं कहा ऐसा तो अब अपने अंदर लगती रहेगी ना कैसे इसको मार दें कैसे इसको भगा दें कैसे इसका वो करें हर समय विरोध के लिए एक अलग से भाव जन उत्पन्न करने पड़ते हैं एक तो उसको भोगना है उसके लिए शक्ति चाहिए चाहिए लेकिन उसके लिए जो अवरोध होया हुआ है उसमें भी बल लगता है तो मानसिक स्थिति क्या होती है फिर शांत नहीं हो पाती है ये जितने भी पशु पक्षी होते हैं खाते तो ये भी है ना लेकिन इनको खाने में कितना सुख होता है इनका भोजन देखो कैसे है आराम से नहीं खा सकते ये अधिकतर तो होता है कि दूसरा ही छीनेगा या फिर इनको कहीं से भी छीन झपट के लेना पड़ता है इनके भोजन भागते हैं आगे से कीड़ा मुकोड़ा होता है ना जिसे पकड़ते हैं ना पक्षी वो भागता रहता है और ये उसके पीछे भागते रहते हैं आपकी थाली अगर आपसे आगे आगे भागते रहे और आपको खाना पड़े इसको तो कैसा लगेगा कितनी कठिनाई होगी मतलब और इनका भोजन देखो भागता रहता है और पकड़ करके इनको खाना पड़ता है तो उसमें कितना सुख होता होगा इनको एक तो भोजन ही भागने वाला होता है पहले उसको पकड़ना पड़ता है फिर उसके बाद है कि अब दूसरा फिर पीछे लगा रहता है इनको छीनने के लिए लगा रहता है चाहे कुत्ता है चाहे कोई भी कौआ है जितने भी होते हैं सभी के विरोधी वहीं पर रहते हैं खड़े और वो उसी मुंह से छीनते हैं इतना तक करते हैं तो अब उनको हटाने का भी तो डर रहेगा ना इनको और इन सभी चीजों को लेकर के अब वो जीते हैं खाते हैं तो अब देख लो कितना सुख होता होगा इनको मनुष्यों में क्या है इनका अवरोध है इन्हीं चीजों का यानी हम व्यवस्था बना लेते हैं ना कि हर समय शत्रु नहीं हो हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए लूटने के लिए नहीं हो बे यद्यपि मनुष्यों की दुष्टता के कारण हमारी भी वही स्थिति बनती है जो इनकी है एक दूसरे को छीनने झपटने के लिए सदैव तैयार रहता है व्यक्ति तो उस स्थिति में हमारा भी सुख वैसी चिंता है जैसे इन लोगों का स्वाभाविक रूप से छीना हुआ है ये तो रोक नहीं सकते ना किसी को इनका रोकने का ही नहीं है हम रोक सकते हैं अगर हमारे अंदर यह भावना आ जाए समझ में आ जाए कि ठीक नहीं है ऐसा तो अब इसको रो बुद्धि मनुष्य के पास इतनी बुद्धि है कि इस प्रतिकूलता को समझ सकता है वो और उस प्रतिकूलता को रोक सकता है अगर यह प्रतिकूलता रुक जाती है तो निश्चित से फिर सुख पूरा हो जाएगा और यदि नहीं रुकती है तो नहीं होगा वस्तु हो गई सुख हो रही है लेकिन उससे कल्याण नहीं होने वाला है जिस वस्तु के लिए भागम भाग मची है उस वस्तु से कभी भी विरक्ति नहीं होगी हाँ उस, वही अभी चल रहा हूँ उसी के ऊपर पूरा का मतलब होता है किसी चीज को आप देखना चाह रहे हैं लेकिन वो स्थिर होके नहीं आपके सामने आ रही है तो जिज्ञासा होती रहेगी ना कि देख लू देख लू कैसा है ये लेकिन वही चीज स्थिर हो करके आ गई तो अब क्या होगा जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी देख करके उसको देखा होगा जो चित्र चलने वाले होते हैं ना एक तो फिल्म वाले चलने वाला चित्र है और एक स्थिर भी होता है दोनों में अंतर देख लो वही जो चित्र अभी चल रहा है ना तो उसको चलते चलते जब तक देख रहे हैं आपकी नहीं होगी तृप्ति उबेगा नहीं उससे मन लेकिन वही खड़ा हो जाए अब देखो क्या होगा अब देखने की इच्छा नहीं होगी एक क्षण में देख लेंगे फिर बंद कर देंगे उसको क्यों ऐसा होता है पहले नहीं गुण तो दोनों के उतने ही थे जब वो स्थिर नहीं था तो पूरा नहीं दिख रहा था जितना हमको पकड़ना चाहिए था ना बुद्धि से उसका रूप नहीं आ रहा था पकड़ में तो हमको लग रहा था पता नहीं और क्या है इसमें अपनी ओर से जिज्ञासा उठा रहे थे हम कौतूहल इसको कहते हैं कौतूहल इसको ये हम अपनी ओर से उठा रहे थे तो हम्म वही उदाहरण है ना हमारे सामने एक तो हो कि वो बस यानी ये कौतूहल कब बंद होता है वस्तु का पूरा स्वरूप जब सामने आ जाता है तभी ये कौतूहल बंद हो जाता है स्थिर में क्या होगा नहीं होगा क्योंकि वो तो आ गया अपने स्वरूप से तो इसलिए उसमें इमारामारी नहीं है ना कि क्या है ये वो तो हो ही गया कि ये है अब तो वहाँ पे यह कौतूहल नहीं होता और कौतूहल नहीं होने पर उसका गुण दिख जाता है दिख जाने से अब लग जाता है कि ये तो इतना ही है जब ये अपनी बुद्धि को लग जाएगा कि इतना ही है उसके बाद बुद्धि रुक जाती है उससे अब नहीं जाती उस और नहीं किसी भी वस्तु से हमारी बुद्धि की जो प्रवृत्ति बनी हुई है उसका रुक जाना ही उससे वैराग्य होना है वही तृप्ति है तृप्त हो जाती हाँ यानी उसमें अब लगाव नहीं रहा वो लगाओ तब तक नहीं रहेगा जब तक ये कितना है ये पता लग जाए ना सीमित अगर वस्तु के गुण हैं तो उसमें क्या होगा बुद्धि उसको उस रूप में पकड़ लेगी कि ये इतना ही है तो अब अपेक्षा बंद कर देंगे हाँ जी जैसा हो जाएगा इस रूप में ये इतना ही है तो अब इससे ज्यादा है ही नहीं तो अब जानेंगे क्या उसको जब नहीं जाननेंगे तो छोड़ो फिर हो गया और क्या तो संसारिक चीजों में तो इस प्रकार से तृप्ति होगी ये इतना ही है यानी इससे ज्यादा नहीं होता है इसमें जो नहीं होता है तो छोड़ो चलो अब लेकिन ये पूर्ण तृप्ति नहीं है पूर्ण तृप्ति का मतलब होता है हमको अंदर जो खालीपन है ना वो भरना चाहिए अंदर जो उद्वेक होता है या जो भी अपने को कमी मानते हैं वो बंद होना चाहिए वो बंद इससे नहीं होगा क्योंकि इन प्राकृतिक पदार्थों में उसको बंद करने की सामर्थ्य नहीं है खीर पहले खाने में जब तक नहीं खाया है नहीं मिली खाने को ये भूख जब तक है तब तक तो उसको खाते रहेंगे खाते रहेंगे अच्छा लगता रहेगा लेकिन ऐसा होगा ना कि भोजन तो समाप्त नहीं होगा वो फिर भी खाते खाते खाते खाते उब जाते हैं ना यानी फिर अपने को ही बुरा लगने लगता है नहीं खा सकते उसको बंद करना पड़ता है वस्तु में बेकार वो नहीं आया है दोष उसमें कमी कुछ नहीं आई कमी फिर भी हमारी स्थिति होती कि अब नहीं ये नहीं चाहिए यानी उससे जो सुख पहले मिल रहा था जैसे वो ऐसा सुख मिलना बंद हो जाता है उतना नहीं आता है बाद में हाँ वो अपनी जीव कहिए, जो भी कहिए यानी वस्तु में दोष तो नहीं आया है अभी वो पूरा सुख दे सकता है देने में अभी भी समर्थ है लेकिन अब ले नहीं सकते उसको वो हमारे इंद्रिय में दोष आ जाता है लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जहां इंद्रियों में दोष नहीं है वहां उस वस्तु में ही कमी पड़ जाती है फिर गर्मी में वो ठंडा पानी अच्छा लगता है नहाने में नल पे नहाते रहे अपना धोते रहें बाल्टी से हाथ पैर तो नहीं लगेगी तृप्ति नहीं होगी उससे लेकिन ठंडे पानी के उसमें कूद जाओ जा करके तो तृप्त हो जाते हैं ना फिर तालाब में कूद जाओ तो पूरी तृप्ति हो जाएगी नहर में गंगा नहर में किसी में कूदो तो आधा घंटा घंटे तक आप रह सकते हैं उसमें लेकिन उसके बाद वैसा फिर नहीं लगेगा अब पढ़े रहेंगे आधा घंटा एक घंटा पढ़ रहेंगे उसके बाद अब होगा कि निकल जाओ अब, अब कुछ नहीं हो रहा है इससे ऐसा हो जाएगा यहाँ दोनों चीजें विद्यमान है शरीर खराब भी नहीं हो गया है ना उसका धर्म गया है कहीं लेकिन फिर भी लगता है निकल जाओ अब अब नहीं है इसमें कुछ रखा हुआ तो इससे ये सिद्ध होता है कि इसके जो सुख है ना ये भी सीमित है बहुत काल तक देते ही नहीं है ये तो ना देने के बाद अब ये निश्चय हो जाना कि अब नहीं मिलेगा इससे तो ये बैराग्य कहलाता है तो इन पदार्थों में तृप्ति इतनी इतने का नाम है यानी पहले कोई वस्तु हमसे छीन लेना जिस जहां नहा रहे थे उसमें वहां आपको निकाल दिया जाए आप पांच मिनट और रहना चाहते थे और निकाल दिया जाता निकलो निकलो निकलो जहां से तो अब क्या होगा आपकी तृप्ति नहीं हो पाती वहां लेकिन अपने मन से जब निकल रहे हैं तो उसको आप कहेंगे तृप्त हैं हम जबकि बहुत देर तक नहीं रहने वाले हैं आप भी नहीं अपने आप निकल ही रहे है ना आखिर वस्तु तो से तो हटना ही हो रहा है तो तृप्ति तो नहीं है उससे लेकिन फिर भी एक हो गया कि चलो हाँ मन शांत हो गया तो ये होता है ये एक तरह से गौण तृप्ति है ये भी ये फिर भी हमारी जो अपेक्षा थी ना भाग भाग दौड़ वो बंद हो गई अब हम सुतई नहीं जाना चाहते हैं तो एक तो इस प्रकार से तृप्ति है दूसरी तृप्ति ये कि भर जाने के ही कारण होगी सुख इतना होने लग गया इतना होने लग गया कि अब दिख ही नहीं रहा है कमी खूब अच्छा लग रहा है एकदम से और लगता ही जा रहा है असली तृप्ति वो है तो वो, तो वो समाधि में होता है ऐसा आ, वो नहीं है तो वो प्राप्त करना पड़ेगा ना यानी अवस्था होती है जैसे इसमें इसका सुख तो बंद हो जाता है इसके रहते हुए ही लेकिन उसका बंद होता नहीं है ना अपने को लगता है निकल के भागो उसमें लगता रहेगा कि बने रहें यह अलग बात है कि साधन वहां भी काम नहीं करते समाधि टूट जाएगी हाँ क्योंकि इसकी क्षमता नहीं है वहां ये तीन गुणों का है ना समुदाय तो वो दूसरे गुण इसके ऊपर हावी हो जाते हैं फिर सत्व गुण बना नहीं रह पाता है उसको रजोगुण दबा देता है जाकर तमो गुण दबा देगा जाकर के इस कारण से वो समाधि भी टूट जाएगी तो वहां अब जो जिससे मिलना था ना उसका बंद नहीं हुआ है ये दिखेगा ये तो ठीक ठाक है इसे अभी भी लिया जा सकता है मिलेगा लेकिन अब साधन हमारे नहीं रहे लेने लायक और यहाँ है कि साधन तो है लेने लायक अभी पर इसी से नहीं मिल रहा है पानी वाले में, लौकिक वाले में ये लगेगा कि हम तो ठीक ठाक है लेकिन इसी में नहीं है उसमें से नहीं आपकी इंद्रियां ठीक ठाक हैं तो भी नहीं अच्छा लगेगा वो जैसे कि आपने आज तो चलो पेट भर गया खूब खाते खाते तो इस समय कहेंगे कि अब अंदर से नहीं रही सामर्थ लेकिन आपको एक महीना तक रोज वही चीज खिला दें एकदम भूखे भूखे हैं और फिर लेकिन वही चीज फिर खाने को दिया जाए तो यहाँ इंद्रियां तो नहीं थकी हुई मानी जाएगी ना वो तो ठीक ही ठीक है लेकिन मन से ही होता है ना कि इसको उधर रखो अभी शरीर ठीक है इंद्रिया ठीक है सारी लेकिन बुद्धि उत्पन्न होती है कि इसको उधर रखो नहीं अभी करना है दूसरी चीज बनाओ एक सब्जी नहीं सात दिन से ज्यादा एक सब्जी नहीं चला सकते ना भूखे होते हुए भी कहते हैं कि यह हटाओ इसको नहीं रखना है तो वहां इंद्रिया तो ठीक है वो वस्तु तो ही हमारे लिए नहीं है उपयोगी तो ये स्थितियां प्राकृतिक में हो जाएगी उत्पन्न आंतरिक ईश्वर वाले में नहीं होगा ये हाँ उठ गया हटाओ हाँ तो ये भी एक तरह से तृप्ति है क्योंकि अभी क्या ना दौड़ रहे थे उसी के लिए जिसको नहीं मिलता है खाने को वो तो दौड़ता ही है ना जिसको पूरा मिल जाता है खाने वही कह सकता है ना कि बदलो लेकिन जिसको अभी मिला ही नहीं वो बदलने के कहा सोचेगा तो वो उसको तृप्ति नहीं है इससे भी तो उसकी अपेक्षा ये है तृप्ति जिसको मिल गया लेकिन ये भी अंतिम नहीं है अंतिम फिर ईश्वर वाला होगा तो ये दोनों चीजें जब मिल जाएगी तो कल्याण इसका नाम है मन को कैसे उबाया जाता है मन को उबाया नहीं जाता है, ये स्वाभाविक है उब जाता है उसमें यही होगा कुछ पदार्थों का तो प्रत्यक्ष करके करेंगे और बाकी क्या होता है फिर अनुमान से किया जाता है जिस इंद्रिये के भोग आपको प्रत्यक्ष उपलब्ध है न्यायपूर्वक उसका तो उपभोग करेंगे और उससे जो सुख होने वाला होता है ना सुख में कहीं कोई अंतर नहीं होता है वो सुख एक जैसे ही होता है फिर एक इंद्रियों का सुख जैसे मिला दूसरे वाला सुख वैसे ही होगा वो तो जो परिणाम एक इंद्रिय वाले में दिख रहा है ना दूसरे में भी वही परिणाम आता है तो ये केवल बुद्धि से करना पड़ता है निष्कर्ष निकालना पड़ेगा यहां तक ये दोनों एक जैसे ही हैं। तो एक जैसे होने के बाद ये निर्णय आ जाएगा फिर जैसा ये है ऐसे दूसरा भी होगा सारे का नहीं किया जाता है प्रत्यक्ष ना सारा संभव है लेकिन फिर भी वैरागिक तो सबसे होता है उसमें यही है कि कुछ का करेंगे प्रत्यक्ष बाकी का अनुमान से करेंगे ऐसे किया जाता है ये। तो यहाँ पर ये यह जो कह रहा है कि हमारे लिए भग कल्याणकारी हो तो दो बातें इसमें एक तो साधन हमारे पास पर्याप्त होने चाहिए वो तो दूसरी बात वो न्याय पूर्वक उपलब्ध हो साधन का जो स्वामी है स्वामी भी हमारे लिए अनुकूल होना चाहिए तो दोनों चीजें आ जाएगी हमें न्यायपूर्वक प्राप्त करना चाहिए और स्वामी को भी स्वामी को भी हमको अनुकूल बनाना होगा तो संसार भी हमारे अधीन हो इसके साधन भी हमारे पास होवे और ईश्वर के साथ भी हमारा संबंध होना चाहिए अनुकूलता तभी हो पाएगी अन्यथा नहीं हो पाएगी इसलिए दोनों को लिया यहाँ आपकी आप और आपके दिए हुए ऐश्वर्य हमारे लिए दोनों को अनुकूल जब तक दोनों को नहीं बनाएंगे तब तक मारा मारी बनी रह जाएगी और दूसरी बात ये होती है एक और भाग इसमें है जब आप केवल लेने लेने तक हैं इसी अवस्था में केवल हैं तो भी क्या है पूर्णता नहीं है ये देने की स्थिति जब तक नहीं बन जाती है तब तक भी तृप्ति नहीं होती है सभी में ऐसा होगा यानी जब आपको लग रहा है कि ये कम है हमारे पास ये भी कम है यानी नहीं दे सकते किसी को तो यही कहेंगे ना कम है तो इस स्थिति में वस्तु के प्रति आशक्ति आदि लोभ आशक्ति जो है वो बना रहेगा और इस स्थिति में मन नहीं होगा स्थिर संतुष्टि नहीं होगी तो ये तब होती है जब हम देने लायक भी बना लेते हैं हाँ दोने लायक होगा कि जो चीज पहले आप उपलब्ध कर रहे हैं उसको इतनी स्थिति में उपलब्ध करो कि देने लायक भी बन जाए वो कुछ चीजें तो किसी के पास होती है ना इतनी अतिरिक्त कि वो दे सकेगा मान विद्यार्थी है विद्यार्थी के पास धन नहीं होगा देने लायक लेकिन विद्यार्थी की विद्या इतनी हो जानी चाहिए कि वो दूसरे के देने लायक बन जाए स्थिति आप केवल पढ़ने पढ़ने के लिए कर रहे हैं ना बुद्धि बनाए हुए हैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा तो भी स्थिरता नहीं आएगी जो विद्या से सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा लेकिन विद्या यदि आपको देने लायक यदि बन जाती है दूसरे के इतने अधिक प्राप्त कर लिया या इतना निश्चय हो गया उसमें कि अब दूसरे को पढ़ाने लग जाएंगे यहां से अब उसकी पूरी संतुष्टि हो जाएगी विद्या से दूसरे के देने लायक जैसी अवस्था आएगी वो पूर्ण अवस्था होती है केवल प्राप्ति प्राप्ति की जो वो भी अधूरी है पूरी तब बन जाती है दूसरे में फिर जाने देने लग गए तो तीन भाग हो गए इसके एक तो ऐश्वर्य प्रथम हो गया साधन फिर दूसरा किसी से लिया हुआ है जो स्वामी उसका है वो अनुकूल होना चाहिए और तीसरा फिर ये कि हमारी देने की स्थिति बन जानी चाहिए तीनों अवस्थाएं जब बन जाएगी पहले लेने की बनेगी लेने वाली वस्तु के विषय में बनेगी जिसे लेते हैं उसके प्रति बनेगी फिर अपनी बनेगी जिसे लिया था उसके जैसी तब क्या हो जाएगा फिर ये पूरा कल्याण इसको कहेंगे यहां आकर के हमारी अवस्था क्या पहले तो उसकी कमी रहती है हमारे अंदर बाद में हम देने लग जाते हैं तो वो पूर्ति हो जाती है तो ये तीनों अवस्थाएं जब बन जाएगी भौतिक साधनों के प्रति या संसारिक या किसी में भी तो समझिए अब हमारी कृत्यता कर्त है तृप्ति है ये आकर के तो सभी में ये नियम लग जाएगा ऐसी ही संसा हमारी जो प्रशंसाएं हैं ये भी हमारे कल्याणकारी के लिए होगी वो कब होगी एक तो हम किसी से प्रतियोगिता में जैसे जीत करके आगे बढ़ते हैं, तो वहां भी सम्मानित होते हैं ना उसकी अपेक्षा लेकिन ये शांति कारक नहीं होता है प्रतियोगी के साथ जो सुख मिला हुआ होता है वो शांति वाला नहीं होता है उसमें फिर भी विरोध की भावना रहती है प्रतिद्वंदी रहती है ना तो प्रतिद्वंदी के सामने बड़े तो आप सिद्ध हो जाएंगे लेकिन जो उसके साथ व्यवहार होना चाहिए ना अनुकूल वो नहीं होता है वहां तो केवल ऊपर चले जाना ही ये भी एक प्रशंसा है आगे बढ़ जाना किसी से ये भी प्रशंसा के लिए होती है लेकिन ये भी कल्याणकारी नहीं है अभी ये कल्याणकारी कब हो जाएगी जाकर के जब आपको नीचे जाने का डर नहीं रहेगा यानी फिर आप दूसरे के साथ समानता बना लेते हैं अभी प्रतिद्वंदिता में बड़े छोटेपन की स्थिति बनी हुई है बाद में क्या हो जाता है वो फिर मैत्री बना लेता है उससे यानी अब को नीचे गिरने का खतरा नहीं रहा ऐसी जब स्थिति बन जाएगी और दूसरों को इस स्थिति में अब उपकार करने लग गए हैं वहां आपका जो सम्मान होगा वो क्या होता है वो कल्याणकारी है दूसरे उपकार करते समय, देते समय उसमें जो प्रशंसा अब मिल रही है वो वाली प्रशंसा क्या होगी ये तृप्त कल्याणकारी होगी केवल ऊपर चढ़ जाने वाली नहीं होगी दोनों होती है ना प्रशंसा एक तो प्रतिद्वंदी में जीत करके प्रशंसा हो जाती है एक होता है दूसरे की कल्याण करने से भी प्रशंसा होती है देने के बाद होती है तो वो वाली प्रशंसा जो होगी वो हमारे लिए फिर कल्याणकारी होगी तो ऐसी उस दूसरे स्तर वाली भी प्रशंसा हमारी हमको मिलनी चाहिए सन्ना पुरंधी पुरंधी जो होता है वो हमारे जितने जो श्रेष्ठ गुण धारण करने वाले गुण है जिससे जीवन हमारा आदरी धारण किया हुआ होता है जैसे लोक में वायु है वायु पदार्थों को धारण करती है प्राण है हमारे शरीर में जब तक ये प्राण हमारे शरीर को धारण किया हुआ है और ऐसे बाकी सब का ईश्वर सब मूल है तो ये चीज़ें हमारे लिए कल्याण मतलब स्थिर होने चाहिए स्वस्थ होने चाहिए दृढ़ होने चाहिए निरोग होने चाहिए शारीरिक रूप में तब ये हमारा फिर कल्याण इससे कल्याण की स्थिति उत्पन्न होगी राया, वही धन संपत्ति जो होगी वो भी इतनी मात्रा में हो जानी चाहिए कि अपना अपनी अपेक्षा पूरी हो फिर देने लायक हो जाए दूसरे के उपकार करने लायक तो ये राय संपत्ति हमारे लिए कल्याणकारी हो जाएगी सत्य से सुयम से संसार सत्य का धर्म का किसी आदर्श का जो हम आचरण कर रहे हैं ब्रह्मचर्य है कोई भी है जो आदर्श रूप में जब बन जाता है उससे अब जो हमको प्रशंसा होने वाली है यानी स्थिर हो जाए वो तब वो हमारे लिए कल्याणकारी हो जाती है हम तृप्त हो जाते हैं उससे और हमारे लिए अरियमान न्यायकारी न्यायकारी का मतलब हम अन्याय जब नहीं करेंगे न्याय पर ही चलने का हमारा जो स्वभाव बन जाएगा तब हम अंदर से हर समय निर्भय रहेंगे अगर अन्याय करने का स्वभाव हमारा बना हुआ है तो जो न्यायकारी व्यक्ति हैं, ना उसका संशय होता रहेगा हमारे ऊपर यानी लेकिन हम अपने आप जब नियमों का पालन कर लगने लग जाते हैं तो ऊपर जो देखने वाला होता है वो स्वतः निश्चिंत हो जाता है फिर उसका ध्यान तभी तक हमारे रहता है ऊपर जब नियम तोड़ते रहते हैं हम तभी वो सारा कुछ सोचता रहता है कैसे बांधे कैसे इसको दंड दें कैसे कुछ करें लेकिन उसको लग जाता है ये तो अपने आप पालन करता है तो अब क्या होगा वो छोड़ देगा फिर ऊपर जो डंडा रखता है वो हटा देता है तो वो डंडा हट जाना ही फिर हमारी निर्भयता है जब तक डंडा है निर्भयता नहीं जाएगी वो भय नहीं जाएगा डंडा हट गया ऊपर से तो निश्चिंत हो जाएंगे तो इसलिए क्या न्यायकारी अर्थात हमारे अंदर न्याय का स्वभाव हो जाए हम तो अपने आप अनुशासन में नियम में चलने योग्य हो जाएं शास्त्रों के आधार पर या जहां भी जिस स्थिति में है तो अब हमारी ये कल्याणकारी अवस्था हो जाती है ऐसी पूर्व जाता पुरुजात का मतलब जो पहले से समर्थ है यानी ईश्वर ये हमारे लिए क्या हो जाएं कल्याणकारी हो जाएं इनकी यानी अनुकूल हो जाते हैं पूरी तरह से समर्पित जब हो जाते हैं तब ये हमारे लिए कल्याणकारी हो जाते हैं